धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय महर्षि वशिष्ठ महान त्यागी और तपस्वी थे लेकिन उनमें त्याग और तपस्या का सात्विक अभिमान था उनका त्याग और उनकी तपस्या भले ही उच्च कोटि की रही हो पर उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हों, उन्हों, उन्हें पुरोहित लोग अत्यंत निकृष्ट दिखाई देते थे उपरोहित कर्मयति मंदा यह समस्या केवल महर्षि वशिष्ठ की नहीं हम सबकी है नहाए हुए लोग बिना नहाए लोगों से कहते हैं दूर रहो हमें छुओ मत अरे यह कितना गंदा व्यक्ति है नहाया नहीं है जो पूजा करने वाले हैं वे पूजा नहीं करने वाले से कहते हैं अधम है पूजा नहीं करता दूर रहो छूना मत एक बड़ी प्रसिद्ध गाथा है एक बड़े भक्त थे उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया कि प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी चाहिए पुत्र मान गया अगले दिन प्रातःकाल चार बजे जब वह प्रार्थना के लिए उठा तो उसने पिता से पहली बात कही ये लोग कितने पापी हैं जो सो रहे हैं पिता ने सिर पीट लिया कहा क्या तुम इसीलिए उठे हो इससे तो अच्छा होता कि तुम सोए ही रहते अरे मैंने तुम्हें प्रार्थना करने के लिए उठाया था या दूसरों की निंदा करने के लिए प्रार्थना माने ईश्वर की प्रशंसा उसे छोड़कर कहने लगे कि वे सो रहे हैं ये पापी हैं ये नहाए नहीं हैं अशुद्ध हैं इस तरह की वृत्ति किसमें नहीं है कहाँ नहीं है हम लोगों में थोड़ा सा कुछ आता है तो आपने आप उसमें में उसका सौ गुना अभिमान पाल लेते हैं और सामने वाले में कितने बड़े दोस्त देखने लगते हैं दंभ की मैंने सूक्ष्म व्याख्या की तो उसे पढ़कर आपकी दृष्टि पैनी हो जाती है और दूसरे दिन से आप प्रचारित कर सकते हैं कि समाज में कौन कौन दंभी है यह दंभी है वह दंभी है केवल हम दंभी नहीं हैं यदि उसका ऐसा दुरुपयोग होने लगे तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा यदि व्यक्ति यह देख सके कि दम्भ कहीं हम में तो नहीं है तब तो आपकी वह सूक्ष्म दृष्टि कल्याणकारी है एक अन्य संस्मरण में भी वही पक्ष है दिल्ली में रामकृष्ण मिशन में शनिवार को प्रवचन था जिनके यहाँ से जहाँ मैं ठहरा हुआ था वे दंपति ही मुझे वहाँ ले गए थे उस दिन व्याख्या की गई थी कि अहंकार ही कुंभकर्ण है कथा का उपयोग तत्काल शुरू हो गया कथा के बाद मैं आया गाड़ी में बैठ गया पतिदेव भी आ पत्नी नहीं आई थी तो पतिदेव बोले आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कुंभकर्ण आ जाए तब न चलूं और तब पत्नी भी आगे मुस्कुराए आ रही है अब विलंब नहीं होगा परंतु वह विलक्षण दृश्य था जब पत्नी ने आते ही उनसे कहा आज की कथा तुमने ध्यान से सुनी या नहीं आज तो पूरा तुम्हारा ही वर्णन था पता चला कि पति को लगता था कि हमारी पत्नी अहंकारी है और पत्नी को लगता था कि हमारा पति अहंकारी है दोनों के एक दूसरे में अहंकार दिखाई दे रहा था अपने में किसी को अहंकार नहीं दिखाई दे रहा था इस पर मैंने कहा रामायण में तो राम रावण युद्ध का वर्णन है परंतु यहां तो कुंभकर्ण का कुंभकर्ण से युद्ध सामने दिख रहा है समाज का यही सत्य है यहां तो राम का कुंभकर्ण से युद्ध नहीं होता यहाँ तो कुंभकर्ण और कुंभकर्ण में ही युद्ध हो रहा है सूत्र यही है कि हमारी टकराहट धर्म अधर्म की नहीं है पाप और पुण्य की भी नहीं है हमारी सारी टकराहट मैं की टकराहट है यह मैं की टकराहट सजग करने के लिए है जब यह इतने बड़े बड़े पात्रों के जीवन में भी प्रवेश पा सकता है तो हमें अवश्य सजग हो जाना चाहिए यही दर्शन है वशिष्ठ को लगा कि मैं पुरोहित को अपने से नीचा मानता था अर्थात मुझमें अपने त्याग तपस्या का अभिमान था यह तो ठीक है कि मैं त्याग और तपस्या में डूबा रहूं पर दान लेने वाला तुक्ष है ऐसी वृत्ति के साथ मैं भगवान को कैसे पा सकता था जब वे स्वयं पुरोहित बन गए तो आवश्यकता न होने पर भी उन्होंने दान लिया और बड़ा ही अद्भुत दान लिया उन्होंने सोचा कि दान में द्रव्य तो बहुत से लोग लेते हैं पर दान में जब भगवान ही मिल रहे हों तो ऐसे दान का लोभ कौन नहीं करेगा और वे पुरोहित की वृत्ति को स्वीकार करके कितने निराभिमानी हो गए धर्म का पहला सूत्र पहली कसौटी यह है कि धर्म हमारे जीवन में अभिमान की सृष्टि करता है दूसरों में दोष दर्शन का प्रवृत्व करता है या फिर धर्म हमें ऐसी प्रेरणा देता है कि अपने को भी देखें और अपनी कमियों को मिटाने की चेष्टा करें गुरु वशिष्ठ ने जो वरदान मांगा उसका भी तात्पर्य यही था उनके अंतःकरण में सचमुच ही उस दिव्य भक्ति भावना का उदय हुआ इसीलिए रामायण में गुरु वशिष्ठ के ही मुख से बड़ी अनोखी बड़े महत्व की बात कहलवाई गई धर्म और कर्म जला देने योग्य है जिसमें राम का प्रेम नहीं है जो सुख कर्म धर्म जर जाओ धन राम पद पंकज भाओ क्या यह धर्म की निंदा है निंदा नहीं पर यदि किसी को जला देने की बात कही जाए तो यह शब्द अच्छा है या बुरा यदि मुर्दे के लिए कहा जाए कि इसे जला देना चाहिए तो बिल्कुल ठीक है परंतु यदि किसी जीवित व्यक्ति के लिए कहा जाए तो महाअनर्थ है यह मानो संकेत यह है कि राम प्रेम मानो प्राण है और धर्म शरीर है ऐसी स्थिति में जिस धर्म में प्रेम और भक्ति का अभाव है जो केवल क्रिया मूलक धर्म है तो वह धर्म जला देने योग्य ही है यही इसका सांकेतिक अर्थ है गुरु वशिष्ठ जैसे महापुरुष त्याग और तपस्या के अभिमान से मुक्त हो गए और क्षत्रियवर्ण में जन्म लेने वाले विश्वामित्र उनके विरोधी थे वहाँ पर भी वही टकराहट देखने को मिली हर युग में ऐसी स्थितियाँ आती है गुरुवशिष्ठ ने जब यह सोचकर राजा विश्वमित्र विश्वामित्र का स्वागत किया राजा समाज को संरक्षण देता है मुनियों के साधन के लिए वातावरण बनाता है तो उन्होंने उचित ही किया पर राजा के मन में प्रश्न उठा कि कुटिया में रहने वाले वशिष्ठ के पास इतना वैभव कहां से आ गया वशिष्ठ जी ने बता दिया कि यह तो कामधेनु की कन्या गाय का वैभव है राजा विश्वमित्र ने कहा आपको ऐसी गाय की क्या जरूरत है आपको कुटिया में रहना है यज्ञ के लिए घी ही तो चाहिए दूध ही तो चाहिए मैं हजार गाय भेज देता हूँ यह गाय आप मुझे दे दीजिए दोनों के बीच टकराहट हुई जिसमें विश्वामित्र की पराजय हुई पराजय होने पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है और कौन सा निकृष्ट उनको लगा कि छत्री बल से मैं एक ब्राह्मण को परास्त नहीं कर सका तो स्वयं ब्राह्मण बनकर दिखाऊँगा उन्होंने इतनी तपस्या की सं, कि संसार ने उन्हें ब्रह्मर्ष के रूप में स्वीकार कर लिया परंतु इन दोनों गुरुओं को एक ऐसा शिष्य मिला जो हमेशा उनके चरण ही दबाता रहता था और वे अपने शिष्य से जितना सीख सके सीखते रहे वाणी द्वारा उपदेश देने पर कुछ न कुछ अभिमान तो होगा ही परंतु इन्होंने कभी विनम्रता को छोड़कर एक शब्द भी नहीं कहा और दोनों गुरुओं की इतनी सेवा की कि दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ जब उन्हें देखते हैं तो अनुराग में निमग्न हो जाते हैं निरखी राम दो गुरु अनुरागे परंतु इतिहास बताता है कि पहले इन दोनों गुरुओं में कितनी टकराहट थी कितना विरोध था भगवान राम ने ही अपने आवरण के द्वारा एक ऐसा सूत्र दिया जिससे विश्वामित्र जैसे व्यक्ति की भ्रांति मिट गई उनकी वह भ्रांति तब मिटी जब उन्हें लगा कि मैं चाहे जितना भी तपस्वी या पुरुषार्थी हों पर सुबाहु मारिच और ताड़का पर विजय पाना मेरे लिए संभव नहीं है तब उन महान ऋषि के मन में आया कि ये पापी राक्षस बिना भगवान के नहीं मरेंगे मन चिंता व्यापी हरिबिन बिन हिन्न से चर पापी कोई व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थी क्यों न हो परंतु बिना भगवान के जीवन में यज्ञ की पूर्णता नहीं होती है यह सार का जीवन की दोहरा है दुरासा है मारिय जीवन के दोष हैं और सुबाहु जीवन के दुख हैं बिना ईश्वर की कृपा के किसी महान व्यक्ति के लिए भी इनका पूर्ण विनाश करना इन्हें मिटाना संभव नहीं है उन्होंने निर्णय किया कि ईश्वर के बिना इस समस्या का समाधान नहीं होगा परंतु उन्हें आनंद तो तब आया जब उन्होंने सोचा कि ईश्वर कहाँ मिलेगा ध्यान में उन्हें जो ही यह पता चला कि भगवान का अवतार तो अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ है और त्यों ही क्षण भर में ही उस, उसका सारा भ्रम दूर हो गया अरे यदि मैं जानता कि भगवान क्षत्री कुल में जन्म लेने वाले हैं तो हजारों वर्ष इस तपस्या में क्यों घुमाता इससे मुझे क्या मिला लोगों ने ब्रह्मर्षि कह दिया तो क्या हो गया एक शब्द ही तो जुड़ गया मानव सूत्र को समझ गए कि श्रेष्ठता किसी वर्ण विशेष में नहीं है एक वर्ण वाला दूसरे वर्ण का हो जाए तो श्रेष्ठ हो जाएगा ऐसा नहीं है अपने अपने स्थान पर प्रत्येक वर्ण का कर्म श्रेष्ठ है यह बात भगवान कृष्ण गीता के उपदेशों के संदर्भ में भी कहते हैं और श्री राम अंगद के संदर्भ में भी अंगद ने भगवान से कहा मैं अयोध्या से किसकिंधा नहीं लौटूंगा इसके साथ ही एक अन्य वाक्य उनके मुंह में निक, से निकल गया मैं आपकी सेवा करूंगा। इसे इस वाक्य में एक शब्द ऐसा निकल गया जो उनकी कमी को प्रकट करता है और उन्हें प्रभु के इतने निकट रहने रहने से वंचित कर देता है बोले महाराज मैं आपकी नीच से नीच सेवा करूंगा नीच टहल गृह सब करी अब सेवा से में भी कोई कम ऊँची और नीची सेवा होती है क्या परंतु हम लोग तो इसी के अभ्यास हैं कथा वाचन उच्च कोटि का कार्य हो गया और जूता उठाना नीची कोटि का समाज में तो यह मान्यता है ही परंतु अंगद को ईश्वर के संदर्भ में भी यह भ्रांति हो गई कि उनकी कौन सी सेवा ऊँची है और कौन सी नीची भगवान समझ गए सोचा यहाँ रहकर नीची सेवा क्यों करेंगे वहाँ जाकर ऊँच कार्य करना ही अच्छा रहेगा उसके बाद अंगद को सचमुच ही अपनी कमी का भान हुआ प्रभु इसी बात का संकेत देना चाहते थे कि न कोई वर्ण ऊंचा है न कोई वर्ण नीचा इसलिए वे स्वयं क्षत्रिय के रूप में आए विश्वामित्र तो चकित हो गए उन्हें लगा कि ईश्वर ने भी मेरे ऊपर कितना बड़ा व्यंग कर दिया है उन्होंने जन्म तो छत्रीय कुल में लिया और ऐसा छत्रिय कुल चुना जिसके कुलगुरु वे ही वशिष्ठ हैं जिनसे मेरा जीवन फिर झगड़ा रहा ईश्वर कहते हैं कि यदि मुझे पाना है तो ब्रह्मर्षि का अभिमान भी छोड़िए और वशिष्ठ के प्रति विरोध की वृत्ति भी छोड़कर छोड़िए यह कितना अनोखा उपदेश था प्रभु मानव सहज रूप से सांकेतिक सांकेतिक भाषा में अपनी बात कहते हैं पहले तो विश्वामित्र को यदि कोई ब्रह्मर्षि नहीं कहता तो चोट लग जाती थी गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है जब भगवान राम का विवाह हुआ तो विश्वामित्र जी महल में भी, भी ठहरे बहुत दिनों बाद जब चले तो किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं तो कहा गांधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी जा रहे हैं राम रूप भूपति ब्याहु छाहु ब्याहो जात सराहत मन ही मन मुदित गाधे कुल चंदु उन्होंने 20-25 हजार वर्ष तपस्या करके जो गांधी कुल से छुट्टी पाई थी अरे लिखना था कि ब्रह्मर्षि लौट रहे हैं गोस्वामी जी बोले वे ब्रह्मर्षि का लाना ही नहीं चाहते उन्हें ऐसा लग रहा है कि राजा गांधी के पुत्र के रूप में उनकी भगवान से अधिक समीपता है इसका अर्थ है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी यह अभिमान हो सकता है वर्णाभिमान का यह सूत्र इन गुरुओं के अंतकरण में भी विद्यमान था भगवान श्री राम अपनी विनम्रता के द्वारा अपनी सेवा के द्वारा अपनी युक्ति के द्वारा अपने अवतार कार्यों के द्वारा वर्ण और धर्म का एक अद्भुत रूप प्रस्तुत करते हैं एक सूत्र और है ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप देकर राक्षस बना दिया और विश्वामित्र जब भगवान राम को लेकर चले तो सामने ताड़का आ गई विश्वा मित्र बोले इस राक्षस ने बहुत से मुनियों को खाया है इसका वध करो इसे बाण से मारो तो भगवान ने बाण चलाकर मार तो दिया पर अगला कार्य जो उन्होंने किया वह बड़ा चौंकाने वाला था क्या भगवान ने उस दालका को अपना पद दे दिया अपने श्राप में लीन कर दिया बाण प्राण हर लीना जानते ही निज पद दीह वह राक्षसी इतने लोगों को खा गई थी उसे तो मारने के बाद नरक में भेजना चाहिए था भगवान से पूछा गया यह आपने क्या किया आपने उसे मार दिया यह तो न्याय का कार्य हुआ पर आपने उसे यह दंड दिया या पुरस्कार न्याय का उद्देश्य भी तो पूर्ण होना चाहिए भगवान बोले अगर यह राक्षसी नरक में जाएगी तो फिर से जन्म लेगी और फिर न जाने कितने कितनों को खाएगी तो इससे छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि इसको अपने में मिला लो तो न अलग रहेगी और न अनर्थ करेगी भगवान कहते हैं कि जब तक सब राम नहीं हो जाएंगे तब तक संसार की समस्या दूर नहीं होगी अतः सबको अपने में लीन कर लेना चाहिए होगा जब वे ताड़का को भी लीन करने लगे तो उसको धीरे से बोले तुमको मेरे ऊपर बड़ा क्रोध था ना क्रोध तो पराय पर आता है अरे हम दोनों कोई अलग थोड़े ही हैं तुम मेरे ऊपर कैसे क्रोध कर रही हो कर रही थी भगवान ने यह जो सूत्र दिया कि यदि वह सब में विद्यमान है, तो उसकी परिणति रामत में ही हो सकती है अब भगवान राम विश्वामित्र की आज्ञा से ताड़का को दंड देते हुए भी दिखाई देते हैं परंतु उसे अकेले ही इस प्रकार भगवान राम ने धर्म का जो स्वरूप प्रस्तुत किया यदि उसे हम और समाज स्वीकार कर सके तो सच्चे राम राज्य की स्थापना हो सकती है